short talk is the mostonant no number 111 साधु जिहवाय संवरो का संवरो साधु साधु वाचा संवरो मनसा सा साधु साधु सपथ संवरो सबथ संुत भिख सब दुखा प्रमुचते हथ सजत पाद वाचा संजतो सजतुत्तम अजंतर सहित को सतोषि तमाखु यो मुखस बिखो माणी अनुर्धत अत्थम धमजदीपे मधुरम तस्त थुम दृश्य भगवान के जेतवन में विहरते समय पांच ऐसे भिक्षु थे जो पंचेन्द्रिय में से एक एक का संवर करते थे कोई आंख का कोई कान का कोई जीभ का एक दिन उन पांचों में बड़ा विवाद हो गया कि किसका संवर कठिन है प्रत्येक अपने संवर को कठिन और फलता श्रेष्ठ मानता था विवाद की निस्पत्ति न होती देख अंततः वे पांचों भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान से पूछा भन्ते, इन पांच इंद्रियों में से किसका संवर अति कठिन है भगवान हंसे और बोले भिक्षुओं संवर दुष्कर है संवर कठिन है इसका संवर या उसका संवर नहीं संवर ही कठिन है भिक्षुओं ऐसे व्यर्थ के विवादों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि विवाद मात्र के मूल में अहंकार छिपा है इसलिए विवाद की कोई निष्पत्ति नहीं हो सकती विवादों में शक्ति वह न करके समग्र शक्ति संवर में लगाओ सभी द्वारों का संवर करो संवर में दुख मुक्ति का उपाय इस दृश्य को ठीक से समझ लें फिर सूत्र समझ में आना आसान हो जाएंगे पहली बात संवर शब्द में गहरे जाना जरूरी है संवर या संयम या समता या सम्य या समाधि या संबोधि या संबुद्ध सब एक ही मूल धातु से निष्पन्न होते हैं सम भारत ने जितनी श्रेष्ठ दशाएं चित्त की खोजी हैं सभी को सम से निर्मित शब्दों से इंगित किया है समाधि संबोधि सम्बुद्ध यह धातु का क्या अर्थ है सम का अर्थ होता है जहां व्यक्ति ऐसी दशा में आ जाए जैसे तराजू तब आता है जब कांटा बिल्कुल मध्य में होता है दोनों पड़ले समान हो जाते समुल हो जाते मनुष्य के मन में दुख है सुख है असफलता है सफलता है अंधेरा है उजाला है जीवन का मोह है मृत्यु का भय ये सारे द्वंद्व जब सम हो जाते न जीवन का मोह न मृत्यु का भय न सफलता की आकांक्षा है न विफलता से बचाओ न सुख की खोज न दुख से भागना ऐसी स्थिति सम है सम की अवस्था में शून्य अपने आप निष्पन्न होता है क्योंकि धन और ऋण जब बराबर हो जाते हैं एक दूसरे को काट देते सीधा गणित है धन और ऋण जब बराबर हो गए तो एक दूसरे को काट देते हैं बचता है शून्य वह शून्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस शून्य का नाम ही सम है उस शून्य की दशा में ले जाने वाले सब उपाय और उस दशा में पहुंचने की बात की सब भंगिमाएं सम शब्द से उद्घोषित की गई है सोचो परखो कभी क्षण भर को तुम भी इस समता में आ सकते हो कभी क्षण भर को तुम्हारा तराजू भी थिर हो सकता है जब ना तुम इस तरफ झुके ना उस तरफ झुके रस्सी पे चलते किसी नट को देखा है वही कला समता को पाने की कला है ठीक मध्य में जरा यहां वहां हुआ कि गिरेगा अगर जरा बाएं की तरफ झुक जाता है तो खतरा दाएं तरफ झुक जाता है तो खतरा अगर बाएं तरफ झुक जाता है नट तो तत्ण अपने को दाएं तरफ झुका लेता है ताकि संतुलन फिर कायम हो जाए दाएं तरफ झुकने लगता है तो बाएं तरफ झुका लेता है ताकि फिर संतुलन कायम हो जाए नट प्रतिपल बाएं दाएं के बीच अपने को मध्य में संभालता है बुद्ध ने कहा है ध्यान की प्रक्रिया रस्सी पर चलने जैसी प्रक्रिया है ध्यान का अर्थ है अभी कुछ कुछ झुकना हो रहा है कभी बाएं कभी दाएं कभी दाएं कभी, दाएं, कभी बाएं समाधि का अर्थ है अब कहीं भी झुकना नहीं हो रहा है समता स्थिर हो गई ध्यान उपाय है समाधि अंतिम फल है ध्यान के वृक्ष पर समाधि का फूल खिलता है यह जो समता है इसे कभी कभी क्षण भर को तुम संभाल ले सकते हो और उसी से तुम्हें धर्म का द्वार खुलेगा। कभी बैठे हो शांत उस क्षण में संभालो चलो रस्सी पर न सुख से विरोध न दुख से विरोध न सुख की आकांक्षा न दुख की आकांक्षा ध्यान रखना अक्सर लोग वही कर लेते हैं जो नट कर रहा है जब सुख उन्हें काफी परेशान करने लगता है चिंताओं से भरने लगता है तो वो कहते हैं सुख तो दुख लाता है इसलिए सुख से उनका विरोध हो जाता है इन्हीं को तुम त्यागी कहते हो जिनका सुख से विरोध हो गया जिनके मुंह में सुख कड़वा हो गया अब ये उल्टी आकांक्षा करने लगते हैं, ये दुख की आकांक्षा करने लगते हैं। इस दुख की आकांक्षा से ही तुम्हारी सारी तपश्चर्या निर्मित होती पहले ये खोजते थे अच्छी सुख सैया अब खोजते हैं कंकड़ पत्थर कांटे भरी भूमि पहले ये खोजते थे सुस्वादु भोजन अब अगर सुस्वादु भोजन भी मिल जाए तो उसे पानी में नदी में जाके डुबा के खराब करके फिर स्वीकार करते पहले खोजते थे रेशमी वस्त्र अब अगर रेशमी वस्त्र मिल जाए तो उनसे दूर भागते अब इन्हें खुरदोरे गड़ने वाले वस्त्र चाहिए तुम जान के चकित हो कि त्याग के नाम पर आदमी ने क्या क्या किया है अपने को कोड़े मारे लहूलुहान किया है ईसाइयों में एक संप्रदाय रहा कोड़े मारने वाले साधुओं का सुबह उनकी पहली प्रार्थना यही थी कि वो अपने को खड़ा करके नग्न कोड़े मारे लहु लुहान कर ले जो जितने ज्यादा कोड़े मारे वो उतना बड़ा साधु और लोग देखने आते गांव भर की भीड़ लग जाती ये प्रार्थना का समय साधु का जब वो कोड़े मारता सब देखते लोगों को देखने के कारण कोड़े मारने में और रस आ जाता प्रतियोगिता छिड़ जाती एक दूसरे को हराने का भाव पैदा हो जाता ये वही लोग हैं जो संसार में प्रति स्पर्धा करते थे अब सन्यास में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जरा भी कुछ बदलाव नहीं हुई समता आई नहीं शून्य निर्मित नहीं हुआ पहले सुख मांगते थे अब दुख मांगते हैं, मगर मांग जारी और जैसे एक दिन सुख मांग मांग के उब गए थे और दुख की तरफ झुक गए ऐसे ही किसी दिन दुख मांग मांग के उब जाएंगे और फिर सुख की तरफ झुक जाएंगे समता का अर्थ है इस सत्य को जानना कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुमने एक को मांगा तो दूसरा भी मांग लिया गया और जब तक दोनों रहेंगे द्वंद्व रहेगा तब तक तुम डामाडोल रहोगे जब तक द्वंद्व रहेगा तब तक तुम शांत नहीं हो सकोगे तुम इस कोने से उस कोने जा सकते हो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलते हुए मगर मध्य में कब ठहरोगे देखा घड़ी चलती पेंडुलम घूमता है तो अगर पेंडुलम मध्य में रुक जाए तो घड़ी रुक जाती ऐसे ही जिस दिन तुम मध्य में रुक जाओगे समय रुक जाए इसलिए ज्ञानियों ने कहा है मन समय है महावीर ने तो आत्मा को नाम ही समय का दिया है महावीर कहते ही आत्मा को समय इसलिए कुंद कुंद का प्रसिद्ध शास्त्र है समय सार मैं का भाव ही समय से पैदा होता है मैं का भाव ही समय का मूल है जिस दिन मैं मिटा उसी दिन समय भी मिट गया और मैं उसी दिन मिटता है जिस दिन तुम मध्य में आ जाते हो जब तुम दोनों में से कहीं नहीं डोलते जब तुम्हारा कोई चुनाव नहीं रह जाता तब समता इसलिए कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस जब तुम चुनाव ही ना करो जब तुम नहीं चुनोगे तब तुम थिर हो जाओगे तो कभी कभी शांत बैठकर कर अचुनाव की दशा में थोड़ी डुबकी लेना तो तुम्हें सम शब्द का अर्थ मिलेगा ये शब्द ऐसे नहीं है कि भाषा कोश में इनका अर्थ तुम खोजने जाओ तो मिल जाए भाषा कोश में अर्थ लिखा है मगर उससे कुछ खुलेगा नहीं राज प्रकट नहीं होगा ये शब्द इतने बहुमूल्य हैं अस्तित्वगत है कि इनको तुम जानोगे अनुभव से तो ही पहचानोगे और सम की अनुभूति हो जाए तो धर्म का मूल सूत्र हाथ लग गया फिर यही सम समता बन जाएगा यही सम सम्यक्व बन जाएगा यही सम समाधि बन जाएगा यही सम समबोधि बन जाएगा यही सम समवर संयम बन जाएगा तो अर्थ हुआ सम का धन और ऋण विपरीत जो एक दूसरे के हैं एकदम बराबर वजन के हो जाएं, ताकि एक दूसरे को काट दें और हाथ में शून्य बच रहे उस रिक्तता का ही नाम समता है उस निष्पक्षता का नाम ही समता है तुमने अगर संसार छोड़ दिया मोक्ष को पाने के लिए तो तुम समता को उपलब्ध ना हो सकोगे फिर झुक गए फिर चुनाव कर लिया बाएं झुके थे अब दाएं झुक गए तुम अगर स्त्री को छोड़कर जंगल भाग गए पहले स्त्रियों के पीछे भागते थे अब स्त्रियों से भागने लगे मगर समता नहीं आई विपरीतता आ गई विपरीतता में कहां समता एक चुना था अब उससे उल्टा चुन लिया पहले पैर के बल चलते थे अब सिर के बल खड़े हो गए मगर तुम्हें क्या फर्क आएगा इससे तुम पैर के बल खड़े रहो कि के बल खड़े रहो तुम तुम हो इस तरह की क्षुद्र बातों में चुनाव कर लेने से कुछ फल होने वाला नहीं एक क्षुद्रता हटेगी दूसरी क्षुद्रता पकड़ लेगी पहले धन पकड़ते थे अब धन को देख के कपते हो इस तरह तो तुम कभी भी द्वंद्व के बाहर ना हो सकोगे नहीं हो सके हो जन्मों जन्मों में और द्वंद के बाहर होने का सूत्र चुनो मत समझो देखो गहरे देखो आंख को पहना करो धार रखो आंख पर दृष्टि को निखारो और तब तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा जिसने सफलता मांगी उसने विफलता भी मांग ली और जिसने ना सफलता मांगी ना विफलता वो शांत हो गया जिसने धन मांगा उसने गरीबी भी मांग ली और जिसने सुख मांगा उसने दुख भी मांग लिया उल्टा पीछे ही चला आया था छाया की तरह लगा हुआ तुमने प्रेम मांगा घृणा भी मांग ली मांगो ही मत गैर मांग की चित्त में दशा हो जाए कोई आंधी अंधड़ ना चले कोई तूफान ना उठे कोई लहर ना बने उस निष्कंप दशा का नाम है सम उसी सम से बनता है शब्द संवर्ष अब संवर को समझ लेना उचित होगा आमतौर से लोगों ने संवर को समझा नहीं क्योंकि वो सम को ही नहीं समझ पाए तो संवर ना समझी के कारण दमन हो गया संवर का अर्थ दमन नहीं होता संयम का अर्थ भी दमन नहीं होता संयम और संवर्ष दमन से बिल्कुल भिन्न दमन का अर्थ होता है समझे तो नहीं और दबा लिया लोगों ने कहा क्रोध बुरा है सुना शास्त्रों में पढ़ा संतों की वाणी समझिए और बार बार सुना क्रोध बुरा है क्रोध जहर क्रोध आग और क्रोधी बुरा आदमी अपमानित होता है अक्रोधी सम्मानित होता है तुम्हारे मन में भी सम्मानित होने की आकांक्षा है और तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई बुरा समझे और तुम भी नहीं चाहते कि दुर्जनों में गिने जाओ तो तुमने कहा साधेंगे क्रोध को संयम में ले लेंगे लेकिन तुम अभी समझे ही नहीं हो तो तुम क्रोध को साध नहीं पाओगे संयम में नहीं ले पाओगे सिर्फ दबाने में कुशल हो जाओगे तुम दबा लोगे अपनी छाती में क्रोध को तो ऊपर ऊपर प्रकट होगा लेकिन भीतर भीतर जहर की तरह तुम्हारी जीवन रचना में फैल जाएगा तुम्हारे रग रेसे में प्रविष्ट हो जाएगा इसलिए तुम्हारे तथा कथित मुनि साधु त्यागी अत्यंत क्रोधी मालूम होते क्रोध चाहे ना करें मगर क्रोधी मालूम होते तुम दुर्वासा को हर मंदिर में बैठा हुआ पाओगे कारण क्या है क्रोध चाहे ना करें लेकिन तुम उनकी भावभंगिमा क्रोध से भरी पाओगे साधारण आदमी इतना क्रोधी नहीं होता जितने तुम्हारे महात्मा होते हैं तथा साधारण आदमी तो रोज रोज क्रोध कर लेता है छुटकारा हो जाता है साधारण आदमी का क्रोध तो चुल्लू भर होता है कोई बात हुई प्रसंग आया क्रोध कर लिया बात खत्म हो गई क्रोध भी खत्म हो गया लेकिन तुम्हारे महात्मा क्रोध को इकट्ठा करते जाते हैं चुल्लू चुल्लू आता वो इकट्ठा करते जाते और बूंद बूंद से तो सागर भर जाता है चुल्लू चुल्लू इकट्ठे होते इतना हो जाता है कि महात्मा की पूरी जीवन जरिया ही क्रोध की हो जाती क्रोध करता नहीं मगर क्रोध इकट्ठा होता है और जो इकट्ठा होता है वह ज्यादा खतरनाक है मनस्विद कहते हैं कि छोटा मोटा क्रोध हो जाए स्वाभाविक है मानवीय लेकिन जो आदमी क्रोध को दबाता चला जाएगा यह खतरनाक है इससे सावधान रहना यह किसी दिन किसी की हत्या कर देगा किसी दिन अगर फूटा क्रोध तो छोटी मोटी घटना नहीं घटेगी किसी दिन क्रोध फूटा तो कुछ बड़ी दुर्घटना होगी इसके पास काफी जहर है। दमन संयम नहीं दमन संवर नहीं दमन तो अपने को दो हिस्सों में विभाजित करना है खंड खंड कर लेना दमन तो एक तरह का रोग है दमन से तो नैसर्गिक आदमी बेहतर है लेकिन दमन से धोखा पैदा होता है कि संयम हो गया मैंने सुनी है एक कहानी एक आदमी महाक्रोधी था ऐसा क्रोधी था कि एक बार क्रोध में अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया बच्चा मर गया और एक बार अपनी पत्नी को कुएं पर धक्का दे दिया तो पत्नी कुएं में गिर गई गांव में एक जैन मुनि आए थे तो उन्होंने इस आदमी को बुलाया समझाया कि पागल ये तू क्या कर रहा है उस दिन उसका भी घाव ताजा था पत्नी मर गई थी सोचा नहीं था कि मार डाले क्रोध की ज्वाला में घटना घट गट गई थी अपने बावजूद घट गई थी अब पछता भी रहा था ऐसा भी नहीं था कि पत्नी से प्रेम ना रहा हो लगाव भी था आज अपने ही हाथ से अपने ही प्रेम पात्र को कुएं में ढकेलाया था इस चोट में लोहा गरम था मुनि ने बुलाया और कहा कि बदलो अब ये कब तक करोगे बेटा मार डाला पत्नी मार डाली क्या सार है अब तो तुम ही बचे अब अपने कोई किसी दिन मार डालोगे और तो कोई बचा भी नहीं यह तुम्हारा क्रोध तुम्हारे परिवार को खा गया तुम्हें भी खा जाएगा उस दिन लोहा गरम था चोट लग गई उसने कहा क्या करूं आप कहें जो आप कहेंगे करूंगा मुनि ने कहा सं्यस्त हो जाओ वो आदमी क्रोधी था साधारण आदमी होता तो कहता घर जाऊं सोचूं विचारूं और झंझटे। वो आदमी तो क्रोधी था जिद्दी आदमी था हठी आदमी था हठी आदमी के हठ योग्य होने में देर कितनी लगती तो क्रोधी आदमी था और आज लोहा गर्म भी था उसने वही कपड़े फेंक दिए उसने नग्न हो गया नग्न मुनि थे उसने कहा कि इसी वक्त दीक्षा दे देर की जरूरत नहीं मुनि तो बहुत प्रसन्न हुए ना समझ रहे होंगे इसलिए प्रसन्न हुए समझदार होते तो देखते कि ये कृत्य भी क्रोध से भरा है इस क्रोध में भी समता इस कृत्य में भी समता नहीं है बोध नहीं है यह कृत्य भी गलत है आदमी गलत हो तो उसके हाथ में ठीक चीजें भी गलत हो जाती और आदमी ठीक हो तो गलत चीजें भी ठीक हो जाती इस सूत्र को याद रखना ठीक आदमी के हाथ में गलत चीजें भी ठीक हो जाती असली सवाल हाथ का है और गलत आदमी के हाथ में ठीक चीजें भी गलत हो जाती असली सवाल हाथ का है कुशल आदमी के हाथ में जहर औषधि बन जाता है अ आदमी के हाथ में औषधि भी जहर हो जाती मुनि कुछ बहुत समझदार न रहे होंगे हो सकता है खुद भी इसी ढंग के आदमी रहे हो बहुत प्रसन्न हुए आशीर्वाद दिया और खुशी में उसको नाम दिया कि आज से तेरे जीवन की नई शुरुआत हुई तेरा नाम शांतिनाथ वो थे तो क्रोधनाथ उनका रूपांतरण हुआ तो शांतिनाथ हो गए फिर वर्षों बीत गए गुरु चले गए संसार से अब तो शांतिनाथ गुरु हो गए और बड़े क्रोधी आदमी थे तो जैसे पहले दूसरों को क्रोध से सताया था अब दूसरों को तो सता नहीं सकते थे अब अपने को सताते थे छाया में न बैठ के धूप में खड़े होते थे सीधे रास्ते पर न चल के खाई खड्डों वाले रास्ते से उबड़ खाबड़ रास्ते से चलते थे जरूरत के योग भोजन भी नहीं लेते थे शरीर को सुखा डाला था और दिगंबर जैन मुनि की दीक्षा में क्रोध को प्रकट करने के बहुत सुविधापूर्ण उपाय उनका भी उपाय करते थे जैन मुनि के बाल बढ़ जाते तो नोचता है तुमने देखा क्रोध में स्त्रियां बाल लौचती जैन मुनि के बाल बढ़ जाते तो वो नोचता है वो खाड़ता है और इसे देखने सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं धन्य धन्य साधु साधु बाल उखाड़ता था ये आदमी ये प्रतीक्षा करता था कब बाल बढ़ जाए उखाड़ने का मजा अब अपने को सताता था दूसरे को सताने का तो उपाय नहीं रहा था वो तो कठिनाई में पड़ गई थी बात अब तो अहंकार पर बहुत ज्यादा फूल चढ़ गए थे और अहंकार को बहुत प्रतिष्ठा मिल गई थी तो किसी को सता तो नहीं सकता था लेकिन परोक्ष रूप से सताता था जो आए उसी को कहता था छोड़ो संसार नहीं तो नरक जाओगे वो नरक का भय दे के सता रहा था नरक खड़ा तो नहीं कर सकता था लेकिन कम से कम सपनों में नरक तो डाल ही सकता था तुम्हारे तुम्हारे मन में तो नरक का भय पैदा कर ही सकता था और जो उसके चक्कर में आ जाता उसको तत्क्षण मुनि बना देता उसको नग्न करवा देता उसको बाल उखाड़ना सिखवा देता उसको सताने की विधि पकड़ा देता खुद तो नहीं सता सकता था लेकिन अब धर्म के नाम पर सताने का प्रचार तो कर सकता था वही कर रहा था उसकी काफी ख्याति हो गई ऐसे लोग काफी ख्याति लब्ध हो जाते लोग उनको महात्मा कहते हैं कि देखो कितना त्यागी अक्सर सौ में निन्यानवे तुम्हारे महात्मा किन्हीं किन्हीं मानसिक व्याधियों से ग्रस्त होते उनकी चिकित्सा की जरूरत है सम्मान की जरूरत नहीं उनको मनोचिकित्सा की जरूरत है उन्हें इलाज चाहिए मगर तुम अंधे हो तुम कैसे देख पाओगे उन्हें इलाज चाहिए तुम भी उन्हीं के सिद्धांतों में पाले गए हो उन्हीं ने तुम्हें सिद्धांत सदियों से सिखाए उन्हीं के सिद्धांत हैं उन्हीं सिद्धांतों के कारण तुम पकड़ नहीं पाओगे कि कहीं कुछ भूल हो रही सब ठीक लगता है अगर ईसाई फकीर अपने को कोड़े मारता है तो हिंदू को दिखाई पड़ता है कि भूल हो रही क्योंकि हिंदू उस सिद्धांत में नहीं पला है ईसाई को नहीं दिखाई पड़ता कि भूल हो रही और जब हिंदू सन्यासी भरी दोपहरी में आग जला के बैठता है अपने चारों तरफ धोनी रमाता है तो हिंदू को नहीं दिखाई पड़ता कि भूल हो रही ईसाई को दिखाई पड़ता है कि यह क्या जड़ता है यह तो आत्मदमन है यह तो आत्मपीड़न और जब जैन मुनि बाल उखाड़ता है तो हिंदू को दिखाई पड़ता है कि ये क्या पागलपन हिंदू ने तो इसको गाली बना रखी तुमने एक शब्द सुना नंगे लुच्चे वो शब्द पहली दफा जैन मुनियों के लिए उपयोग में हुआ था नंगे रहते हैं और लौचते हैं बाल इसलिए नंगे लुच्चे उस गाली बन गए हिंदू तो उसको गाली की तरह उपयोग करता है लेकिन जैन को दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें कुछ भूल हो रही यही तो धर्म है तुम जिस धारा में पले हो पुसे हो जो तुम्हारे मन में संस्कार डाल दिए गए उन्हीं संस्कारों के आधार पर तुम सोचते हो इसलिए एक की भूल दूसरे को दिख जाती मगर स्वयं को नहीं दिखाई पड़ती इस मुनि ने काफी लोग खड़े कर लिए इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जैसे जैसी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती यह राजधानी की तरफ बढ़ता गया क्योंकि अंतता तो राजधानी में ही प्रतिष्ठा है वो दिल्ली पहुंच गया होगा राजनेता ही दिल्ली नहीं पहुंच जाते महात्मा भी वहीं पहुंच जाते क्योंकि महात्मा के पीछे भी है तो राजनीति कोई तीस साल बीत गए थे इसको मुनी हुए इसके बचपन का एक साथी दिल्ली आया हुआ था किसी काम से आया होगा व्यवसाय से उसने सोचा कि शांतिनाथ के दर्शन कर रहा हूं, बचपन का साथी साथ पढ़े लिखे इसे भरोसा नहीं आता था कि वो क्रोधनाथ शांतिनाथ हो गए होंगे मगर हो ही गए होंगे इतनी ख्याति सुनता है तो उनको दर्शन करने गया अब शांतिनाथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे उन्होंने देख तो लिया पहचान तो लिया इस आदमी को मगर अब वो इतने ऊंचे हो गए हैं इस ऊंचाई पे पहुंच गए इसको पहचाने कैसे स्वीकार कैसे करें कि हम कभी साथ खेले इतने नीचे कैसे उतरे तो उन्होंने आंख फेर ली पहचान लिया और नहीं पहचाना भी मित्र को लगा क्योंकि मित्र को भी दिखाई पड़ गया कि पहचान लिया है अब आंख बचा रहे हैं। तो उसे लगा कि शायद कुछ बदलाव हुई नहीं उसने कहा कि आप मुझे पहचाने नहीं तो मुनि ने कहा कि कैसे पहचानूं आप कौन कहां से आए तो मित्र ने अपना परिचय दिया परिचय सुन लिया लेकिन कोई रस नहीं लिया मित्र में यह भी नहीं स्वीकार किया कि हां याद आ गई कि कभी तुम्हें जानता था कभी हम साथ खेले साथ नदियों में तैरे साथ लड़े झगड़े उस क्षुद्रता की बात अब क्या करनी याद उस साधारणता की बात अब ये असाधारण महापुरुष कैसे याद करे मित्र ये सब देखता रहा चेहरे पे वही क्रोध है जो नहीं समझते वो कहते तेजस्वीता है है वही क्रोध नाक पर सवार है सब तरफ से साफ है मित्र जानता है बचपन से ढंग में कहीं कोई फर्क नहीं हुआ है वही बात है सिर्फ रूप बदला है परीक्षा के लिए मित्र ने पूछा कि क्या आपसे पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है यह बात ही सुनकर मुनि को बहुत क्रोध आ गया कहा अखबार नहीं पढ़ते रेडियो नहीं सुनते टेलीविजन नहीं देखते नाम पूछते तो मेरा नाम पता नहीं मेरा नाम शांतिनाथ मित्र कुछ और थोड़ी बात करता रहा फिर बोला कि क्षमा करिए मैं भूल गया आपका नाम क्या है अब तो मुनि को बहुत क्रोध आ गया क्रोध तो इस आदमी को देख आना शुरू हो गया था क्योंकि इसका आना ही सब स्मृतियां उठने लगी थी पुराने दिन जाहिर होने लगे साफ होने लगे दबा के बैठे थे वो उभरने लगा क्रोध तो इस आदमी को देख के ही आ गया था ये दुष्ट कहां से आ गया ये कंकड़ की तरह पड़ा और सब पुरानी तरंगे उठने लगी मैं तो सोचता था गया सब और इसको देख के सब याद आने लगा तुमने कभी कभी ख्याल किया होगा पुराने परिचित मिल जाए तो तत्ण तुम पुराने हो जाते हो 20 साल पहले का परिचित मिल जाए तो स्वभावतः उससे बात वहीं से करनी पड़ती जहां 20 साल पहले विदा हुए थे तत्क्षण तुम 20 साल पहले लौट जाते हो इस आदमी को देख के मुनि फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट गया वो सब भरा तो पड़ा था भीतर आगार में वो सब उभरने लगा क्रोध तो देख के इस आदमी को आने लगा था इसके चेहरे को देख ही चांडाली छूट रही थी ये किसी तरह जाए और अब यह दुष्ट और चोटे करने लगा इसने फिर पूछा कि आपका नाम क्या महाराज तो उन्होंने कहा मैंने एक दफा कह दिया समझे नहीं शांतिनाथ बहरे हो वह आदमी फिर उधर की बात करता फिर उसने तीसरी बार पूछा कि क्षमा करिए मैं भूल गया उसका इतना ही कहना था कि मुनि ने अपना डंडा उठा लिया और कहा सिर तोड़ दूंगा एक क्षण को सब भूल गए उस मित्र ने कहा मैं पहचान गया शांतिनाथ जी आप वही के वही हैं कहीं कोई फर्क नहीं हुआ है तुम विपरीत हो सकते हो लेकिन विपरीत से फर्क नहीं होता जब तुम सम होते हो तब फर्क होता है सम में क्रांति है हमारे पास अच्छा शब्द है संक्रांति वो क्रांति और सम से मिलके बना है वो क्रांति से ज्यादा बहुमूल्य है क्रांति तो एक कोने से दूसरे कोने पे चला जाना है अमीर थे गरीब हो गए सुंदर कपड़े पहनते थे नग्न हो गए धन के अतिरिक्त तो और किसी चीज में रस नहीं था तो धन को छूना भी बंद कर दिया यह क्रांति है संक्रांति क्या है संक्रांति है मध्य में हो जाना न इस तरफ रहे न उस तरफ न त्यागी न भोगी जब दोनों न रहे तब जो घटना घटती है वह सम दमन से नहीं घट सकती दमन कैसे संवर बनेगा दमन तो संवर कभी नहीं बन सकता इसलिए संवर और संयम दमन का नाम नहीं दमन तो भोग का ही विपरीत रूप है यह भोग ही है जो शीर्षासन करने लगा इसमें जरा अंतर नहीं है इसे तुम समझोगे तो ये सूत्र तुम्हें साफ होंगे भगवान के जेतवन में बिहारते समय पांच ऐसे भिक्षु थे जो पंचिंद्री में से एक एक का संवर करते थे वो संवर नहीं रहा होगा दमन ही रहा होगा संवर होता तो विवाद ना उठता संवर होता तो दृष्टि खुल गई होती विवाद कैसे उठता संवर होता तो अनुभव हो गया होता संवर होता तो बुद्ध के पास जाने की जरूरत न थी संवर होता तो बुद्ध स्वयं भीतर आ गए होते बुद्धत्व पास आ गया होता संवर नहीं था सुना होगा बुद्ध को कि साधो इंद्रियों को जागो इंद्रियों से होश को संभालो संवर में उतरो संयमी बनो ऐसा बार बार सुना होगा रोज बुद्ध यही कहते थे क्योंकि इसी से दुख मुक्ति होने वाली है समता को उपलब्ध हो जाओ तो दुख के पार हो जाओगे समता के पाते ही संसार के पार हो जाओगे वही मोक्ष है। तो बुद्ध की मोक्ष के संबंध में कहीं प्यारी बातों ने मन में लोभ जगाया होगा और बुद्ध की नर्क के विवेचन ने मन में भय जगाया होगा बुद्ध की बात सुनकर हेतु पैदा हुआ होगा स्वार्थ पैदा हुआ होगा कि ठीक यही बात करने जैसी मगर समझना जगी होगी बोधना जगा होगा बुद्ध की बात सुन तो ली होगी समझ में ना आई होगी सुन लेना एक समझ लेना बिल्कुल और बात है सुन तो सभी लेते हैं समझता कौन है समझता वही है जो सुनी गई बात पर प्रयोग करता है और प्रयोग जबरदस्ती नहीं करता सहज स्फूर्तता से करता है प्रयोग हेतु से भरे नहीं होते अगर हेतु से भरे हैं तो उनको प्रयोग नहीं कहा जा सकता जैसे तुमने मोक्ष पाने के लिए सोचा कि चलो भोजन का त्याग करने मोक्ष मिलेगा तो यह प्रयोग नहीं हुआ यह लोभ ही हुआ एक नया लोभ हुआ तुमने सोचा कि चलो नरक में जाने से बचना है इसलिए सुंदर स्वाद का त्याग कर दो कि संगीत का त्याग कर दो कि सुख का त्याग कर दो नहीं तो नरक में सड़ना पड़ेगा यह तो भय हुआ यह संवर नहीं हुआ संवर ना तो लोभ जानता ना भय जानता संवर हेतु ही नहीं जानता संवर अहेतुक है जीवन को समझने के लिए किया जाता है किसी और प्रयोजन से नहीं निष्प्रयोजन है तो ये भिक्षु एक एक इंद्री को साधते थे कोई भोजन पर नियंत्रण कर रहा था कोई रूप पर कोई ध्वनि पर कोई आंख को झुका के चलता था ताकि रूप दिखाई ना पड़ जाए अब जो आंख झुका के चलता है वो रूप पर कभी भी संवर ना पा सकेगा संवर पाने के लिए अगर आंख झुका ली तो ये तो भय ही हुआ संवर तो तब उपलब्ध होता है जब रूप को कोई पूरी खुली आंख से देखे और भीतर कोई भाव ना उठे भीतर निर्भाव दशा रहे रूप को गौर से देखे और रूप से मुक्त हो जाए उसी देखने में उसी दर्शन में तो संवर। सुंदर स्त्री सामने से गुजरे स्त्री गुजर जाए मन में कुछ ना कुछ रहे मन जैसा था वैसा का वैसा रहे जैसे कोई गुजरा ही नहीं तो संवर, मगर आमतौर से तुमने कहानियां सुनी सूरदास के साथ किन्हीं ने कहानी जोड़ रखी अगर कहानी सच है तो सूरदास गलत थे अगर सूरदास सही थे तो कहानी गलत होनी चाहिए कि एक सुंदर स्त्री को देख के वो मोहाविष्ट हो गए उन्होंने आंखें फोड़ दी